यथा आकाशे य प्रचरण प्रचरन श्यन पक्षी गगने श्रव परिहाराय सचार निश्रवपरहारा शयुम शयन करीड़क व्रजेत शीघ्र यथा आकाशे जैसे आकाश में क्या हो रहा है सर्वधा प्रचन, सभी दिशा इधर उधर इधर भागदाय पक्षी अब रोटी पानी के लिए सबेरे उधर से उधर जा रहे कहां से कहां से रहते बेच रहे। है? न जाते हैं रोटी पानी मिल जाते हैं।, हैं कहते हैं कि सर्वद प्रचरन सर्वधिक्षु प्रचरण शेन मने एक नाम पक्षी शेन किसो कहते हैं एक पक्षी का नाम है गगने संचार निमित्त श्रम गगन में जो है संचार निमित्त जो श्रम हुआ है उस श्रम का परिहार करने के लिए शयितुम मैंने शयन कर तुम सोने की इच्छा से सोना सोने के लिए ही निर कलम पटा मैंने कुला एक अभिलासवान अपना घोसले को ही प्राप्त करने की अभिलाषा वाला होकर के ब्रजत मे शीघ्र गच्छे बहुत शीघ्रता पर पहुंच जाता है तदव देव ठीक उसी प्रकार जीव क्या किया है जीवन मन भी उपाधि प्रतिम्बित जो चैतन्य रूपा चिदाभास ये क्या किया है ब्रह्मान का विलासवान स्वप्न और जागृत काल में बाहर घूम घूम करके सारा दौड़ भाग करके थका हुआ स्वप्न और जागृत में दौड़ा भागा तो थक गया है थका हुआ वह जो चिदाभास भास, चिदा भास। ब्रह्मानंद ही का विलासवान ब्रह्मानंद रूप एकमात्र चीज को प्राप्त करने की इच्छा से वाला होकर के स्वापाय शीघ्रग्निद्रह की ओर शीघ्र ही पहुंच जाता है काशमितिशेष और कौन से इसका घोसला चिड़िया का घोसले के समान इसका भी तो घोसला है कहा जा पाए कृदय में जाके जाता है। इस प्रकार से बृदारण्य की भी व्याख्या हो गया छादि और बृदारण्य का व्याख्या हो गया इसी बृदान्य में एक और दृष्टान उठा रहे देखो सुमार हो वहाराजो अधिक नीम आनंदस्य सयता कुमारोवा महाराज महाब्राह्मणोवा जैसे जो शिशु है बालक छोटा सा बच्चा माँ को दूध पी लिया तो उसको पिलाने के बाद माँ ने क्या कर देती है उसको गुद्धि में डाल देती है थोड़ी देर मुस्कुरात हंसता रहता है उसके सुहास हो जाता है तो फिर इसी प्रकार से महाराजा बहुत सारे पृथ्वी का राजा है वो कोई चीज की कमी नहीं है न वैरी है उसका ना कोई ऐश्वर्य की कमी है ना सुख कमी है ना साधनों की कमी है किस चीज की ना पूर्ण तृप्त रहता है आनंद में रहता और महान ज्ञानी पुरुष ब्रह्मवेत्ता अतिग्रीम आनंदस्य गत्वा अविरोधी आनंद में नित्य आनंद प्राप्त अविनाशी आनंद को प्राप्त करके सईता सोते हैं या रहते हैं एवं वह ऐसा उसी प्रकार से आदमी दृष्टांत पर है वो आदमी सो रहा था उसके ले जाकर के उसका, जा उसका नाम पुकारा प्रजाण में आता है वो उठाने वो हिलाया हिलाने के बाद जग गया प्रश्न पूछा गया तो बताओ बालक की से की प्रकरण है ये बालाकी से पूछा गया तो बालाकी आया तो उल्टा अजाशत्र को उपदेश देने के लिए ब्रह्म ज्ञान देने यान बाकी खुद ही अधूरा ज्ञान था अजा शत्रु ज्यादा जानता था अजा शत्रु ने उसको ले जाकर समझाया अब बताओ ये विज्ञान आत्मा कहाँ गया था बालाक्य ने उत्साह देते देते आत्मा तक दे दिया उससे आगे तो उसको मालूम नहीं था समझाने के लिए क्या किया उस राजा ने कदा बताओ ये कहाँ गया था अब अब तक कहाँ था ये कहाँ से लौट के आया यह बताओ बालक्य मैं नहीं जानता हूँ ये अधूरा ब्रह्म ज्ञान है तुम्हारा बालक ने आप ही हमको उपदेश दे दू तो बता दिया वहां एक प्रकरण था उस प्रकरण में आया है ये जो सोया है कया कहा गया अतिग्निम आनंद से गा सहित तो। एक अविनाशी आनंद है उसमें जा करके सो गया था इसलिए हम नाम पुकारे हल्का फुल्का हिलाए तो भी ये जगा ही नहीं क्योंकि सब बाहर कोई आना नहीं चाहता आना कोई नहीं चाहता अब मजबूरी में कर्म की वासना की वजह से आना पड़ जाता नींद से बाहर कौन आना चाहता है आज कल रजाई से बार कौन आना चाहता है घड़ी बोल रही है सूर्य उग रहा है मजबूरी है उठ जाना पड़ता है नहीं तो घड़ी को चुप करा देंगे और आराम जाता है चार बजे है। तो ठप चुप और एक घंटे बाद देखेंगे करते करते छह साढ़े छ सात बजे जाता तो वो आनंद ऐसा ना रजा आनंद है ये तो <laughs> ब्रह्मांड हाँ में पहुंच जाए वहां से निकलने की चेष्टा काम करेगा कोई तीसरे कहते हैं कि भाई इति कुमार आदि दृष्टान्त त्रेपरस कुमार आदि तीन दिखाते हुए दृष्टान ब्राह्मण गा श्लोक तीन व्याचते बाला के ब्राह्मण में कथित जो दृष्टान्त है तीन श्लोकों समझा रहे हैं अति बाल स्तम पीता मृदुशैया गो राग द्वेशाद्यनुत्पत्ते आनंदई का स्वभाव भाग अति बाल बिल्कुल जन्म लिया हुआ बच्चा है दो तीन महीने का बड़ा नहीं लेना अति बाल स्तन पीता माँ का दूध पी करके मृदुशैया दता मृदुशया पर जब लेटा दिया गया मुस्कुराता हुआ रहता है कुछ देर बाद राग द्वेश है उसे तो राग देश कुछ भी उत्पन्न होते रहता है तो वह आनंदी का स्वभाव स्वभाव वाला विद्यमान रह जाता है शिशु आ पाई त्वा, गले दूध को पी जा करके गुणयोगिनी तल्पे आ गया ना तल्प बिस्तर पत्नी नहीं गुरु तल्प में आया था आ गुर या गुरु पत्नी यह गुरु शब्द ना होने से केवल तल्प शब्द से बिस्तर लेना है मृदुवादि गुणयोगिनी योगिनी तल पे गया है तो स्वकीय शून्य स्वकीयत्वि ज्ञान भी नहीं रहेगा वो मेरी माँ है सुलाई है ये मेरा बिस्तर है कोई भावना उस बच्चे के अंदर नहीं रह जाता है वो चुपचाप सो जाता है राग आदि रेव अवतिष्ठते राग आदि रहित तो होकर कर सुख मूर्ति बन गया वो महाराजा सार्वभम संतृप्त स्वभोगत मानुषानंद सीमान प्राप्त आनंद मूर्ति भा महाराजा कैसा महाराजा लेना सार्वभम महाराजा को लेना सर्वेश भूमिषु शासनम ये समस्त पृथ्वी का राजा है अतः सर्वभोगत संतृप्त सगल प्रकार के भोग साधनों से वह सम्यक प्रकार से तृप्त है मानुषानंद सीमान प्राप्य जो मीमांसा ने एक मनुष्य क्या बताया सगल शास्त्रों का ज्ञान है सारा धन दौलत है जवानी भी है सब प्रकार का भोग साधन भी है सारे चीज संपूर्ण जो होता है उसी को एक मानस आनंद कहा एक मानसानंद सम्पन्न महाराज होने से अत्यंत तृप्त है आनंद ही का मूर्तिभाग वह आनंदी की मूर्ति हुआ रहता है यथावा सार्वभौमो राजा अविषद बुद्धित्व देखो जिसमें क्यों ले रहे हैं पहला अज्ञानी था बालक अब एक ज्ञानी तो है लेकिन अभी ब्रह्म नहीं है किसी आवश्यकबुद्धि सर्वर्मान शीक्तवादमाुक्त मत सेस प्राथीनी अ रागादिह आनंदमूर्तिवतीषेकुशनी रह गया है अतव रागादिही तो गर्गे भी आनंदमूर्तिवंकड़ गया महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत विद्यानंद पर का महाविप्र महान ब्राह्मण है जो ब्रह्म को अच्छी तरह से जान लिया है ब्रह्मवेदी कृत कृत्यत्वक्षणाम विद्याम प्राप्य विद्या से जन्य आनंद की जो पराकाष्ठा है जिससे कृतकृत्यता प्राप्त प्राप्त रह जाता है ऐसे को प्राप्त करके वह भी आनंदी की मूर्ति रहता है यथावा महाविप्र महाब्राह्मण प्रत्येक अभिन्न ब्रम साक्षात्कार ब्राह्मण से चांडल नहीं लेना को चाण्डाल महाब्राह्मण <laughs> मुर्दा जलाने वाले है ना उनको भी महाब्राह्मण कह दिया जाता है उनको नहीं लेना है इसलिए कहते हैं जिसने प्रत्येक तत्व से अभिन्न ब्रह्म तत्व साक्षात्कार कर लिया वो महाब्राह्मण या अहम कृतिक अहम कृत्य तृत्य प्राप्त प्रापितम किस प्रकार के बुद्धि बुद्धिवालाद्यान से पर सीमा जीवन मुक्तता प्राप्त विद्या के आनंद की परम सीमा क्या है जीवन मुक्तता उसको प्राप्त किया हुआ है परमानंद स्वरूप है और परम आनंद स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है तथा सुप्तोपी ठीक अब्दार्थ स्थान चल जाता है आनंद रूप स्थिति की शेष है इसे सुसुप्त पुरुष रूपता को प्राप्त कर रहता है, है महाराज आपने इधर दृष्टांत क्यों दिया? दिया, को दिया, को दिया, बालक को को को दृष्टांत दे रहे हो सोने की और जाने के प्रति और सोने में जो आनंद आनंद के लिए तीन दृष्टान्त दिए आप पक्षी का दृष्टान थक के लौटने के दृष्टांत और ये तीन विभाग आनंद के दृष्टांत थे इस तरह से आपने क्यों दिया तब कहते हैं कुमार राज्य दृष्टान्त कुछ बनाया और भी तो दुनिया में बहुत लोग हैं ना किसी अन्य अन्य लोगों को भी दृष्टांत बना दो लाटरी निकल गया प्रसन्न हो गया मस्त हो जाता है लाटरी में करोड़ रुपया मिल गया जहाँ गरीब था मस्त हो जाएगा तो उसको भी दृष्टांत बनाते आप तो कहते नहीं नहीं वो भी दुखी होता है तो टैक्स में आधा से ज्यादा कट जाता है <laughs> <laughs> 40 परसेंट सरकार ले लेती है और जिस दुकानदार की मोहर लगेगा वो तो गएगा हमें भी कुछ देना पड़ेगा तो सब खाएंगे बीच में मिलता था तो कुछ नहीं है और जब मिल भी बच में जाए, थोड़ा बहुत वो भी सब अपने ही मित्र लोग हैं ना पत्री बच्चे वगैरह वगैरह सब नोच के खा जाएंगे सारे और क्या बचेगा क्यों उपता मुग्ध बुद्धा बुद्धा नाम लोके सिद्धा सुखात्मता उदाहता नाम अन्य तू दुखी नो न सुखात्मका उदाहर तीन सालक साह दुखिया ही होते हैं, कोई सुखिया होते ही नहीं आप सब आप सबको दुखिया नहीं गिरा <laughs> बालक बुद्ध सम्राट और अतिबु ब्रह्मज्ञानी यही तीन को लोक में सुखात्मता सिद्धा इन तीनों में लोक में सुखात्मता देखने को मिलता है कौन तो से जो भिन्न उन सभी में क्या देखने को मिलता है फिर दुख के लो न सुखात्मक सब किसी में किसी प्रकार के दुख को झेल रहे हैं कोई सुखात्मक नहीं होते और एक एक दुख लगा रहता है अनेक प्रकार के टेंशन रहते हैं तनाव आओ तन में आओ गया है तो तनाव हो गया है तनाव हो गया है। तनाओ। तनाओ। परेशान रहता है। हैतन को तो संभाल उतनी संभालनी है जितनी साधना के लिए जरूरी है साधन दुख तर के देते हैं शरीर माध्यम खुध साधन तैयार करकेगा अरे तुम इतना टाइम इसको उसी में लगा दिए धर्म क्या कर रहे हो बताओ तो? तो को संभालने में जितने घंटे लगा दिया उसे कितने घंटे बचते धर्म के लिए कुछ नहीं बचा क्यों सबरे शाम तक धन संभालने में लग गया ना इसे इस उतनी करनी है जिसे शरीर से साधना हो जहां देखे शरीर से साधारण नहीं हो रहा है शरीर में तो उपद्रवी पैदा हो रहे हैं तुरंत जानना चाहिए किन चीजों से शरीर में उपद्रव पैदा उनको रहा है ये करना पड़ता है हम लोग घी में रोटी लगा लिए चार दिन लगाने के बाद उनको लगता है ध्यान नहीं हो रहा है जो आलस आ जाता है संबंध करवा देवन नहीं। नहीं। से बड़े मोटे नहीं होंगे शरीर मोटा उनसे क्या होता बेकार है बेकार चर्बी तो घटेगी और जिसके शरीर में चर्बी ज्यादा हो जाए वो आलस आता ही चर्बी घटाना पड़ेगा घी बंद मलाई बंद मक्खन बंद छह महीना बंद कर दो अपने आप चर्बी खत्म खाने का चर्बी और घी मलाई मखान खा भी रहे घटेगा अगर श्वास फूल रहा है ये हो रहा वो हो रहा अरे वो फूल तुम्हें भी मरना ऐसे भी मरना ही कम से कम शरीर फूलता नहीं श्वास नहीं फूलता घी मक्खन छोड़ देता बैठ कुछ प्राणायाम कर सकता है ध्यान कर सकता है क्योंकि मरना तो वैसे ही मरना तो खा के मरो बिना खा के मरो मरना तो शेर को मरना ही है चाहे जितना भी संभालो, मरना तो है इसे तो धोखा देना है कभी आपके साथ तो चलने वाला नहीं, तो तो नहीं है तो क्यों ज्यादा घी मक्कन खिलाए इसे हैं? जब मैं साधना में तंग कर रहा आदमी को ये देखना चाहिए कौन चीज से हमारे नुकसान हो रहा है उस चीज को तुरंत क्या तब तो वो घटेगा शरीर माध्यम कलो धर्म साथ। शरीर को संभालेंगे जितनी दवाई देनी है जितनी क्या देनी है क्या कब देना है कितना देना है हिसाब से देना ताकि आपका अपना लक्ष्य ये गाड़ी बढ़ते रहनी चाहिए और लक्ष्य में बढ़ नहीं रहे गाड़ी वहीं शंटिंग कर रहा है शंटिंग होता है ट्रेन का आगे पीछे आगे पीछे एक कदम आगे दो कदम पीछे फिर एक कदम आ फिर दो कदम पीछे फिर वो पीछे स्टेशन में पहुँच जाए <laughs> आगे कहा जाएगा फायदा है क्या इसलिए आदमी को के चलना चाहिए सब। तो मुक्त बुद्धाति बुद्धाना विवेक शून्य नाम मध्य विवेक शून्यों में अति बाल सुखी जिन में विवेक नहीं है उनमें से जो अति बाल होता है वो सुखी होता है और विवेक शु जो आदिवादी विवेकी होते हैं अद्गक्ष ज्ञान वाले उनमें जो सार्वभम शब्द संपन्न है जो वो सुखी होता है इतरे तू अति आनंद आत्म साक्षात्कार और अति विवेकियों में तो आनंद रूपी आत्म साक्षात्कार करने वाला महापुरुषी होता है और इन तीन से भिन्न जितने भी हैं इतरे तो सर्वदा रागारी सुख न दृष्टान्तिक इसे भी है वो सदा ही खी हो है। होते हैं इससे क्या फल हुआ आपके वर्तमान जो प्रकरण चल रहा है की के के चर्चा चल रही है उसमें क्या लाभ हुआ इस चर्चा से तब कहते हैं दास्तां श्रुति वाक्य को उठाएंगे चर्चा चल रही है उसका घटाएंगे कुमारादिव देवायर न बाह्य पिता कुमार के समान ही समझो अयम ब्रह्मानंद सुष्त पुरुष है एकमात्र ब्रह्मान पर ही होता है उसी प्रकार दृष्टांत उसी सुर्खी में दिया स्त्री से आलन किया हुआ पुरुष के समान है उस समय ना उन्हें बाहर का कुछ ज्ञान है ना अपने भीतर का कुछ ज्ञान है होश खत्म एक अलग आनंद है उस आनंद में तलीन हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते अद्भुत तद्भत यहां पर भी है दृष्टांत दिया कुमार आदि कुमार आज यथा आनंद भाज कु प्रकार से आनंद भोगी होते हैं अयम तो प्रकार से एक ब्रह्मानंद का ही उपभोक्ता बना रहता है ब्रह्मानंद ब्रह्म युक्ति प्रद पर युक्ति प्रदर्शन परम युक्ति को दिखाने वाला मंत्र दे रहे हैं ये भी उसी प्रधान ने कहा है तथा प्रे स्त्र न बाह किंचन वेद नाम एवे वाज्ञता ना ना है न भीतर का कुछ जानता है उसी प्रकार से यह पुरुष जीवात्मा था अपने प्राग्ञ रूप था प्राग्ञ ना तो अपने साक्षरूप आत्मा जो है कुटस्थ आत्मा है उसको आलिंगन कर लिया यह अर्थात चिदाभास जाकर के शुद्ध चेतन में तुरिया में एक ही भूत हो गया किंचन अब नीचे न बाह कुछ जानता है ना भीतर को जानता है यहां बाह्य और भीतर का समझाएंगे दृष्टां बाह्य अर्थ क्या है और आंतर क्या है आलिगन के, के पुरुष का दृष्टिकोण में बाह्य और आंतर क्या है और यहाँ पर श्री पुरुष में बाहि और आंतर क्या है दृष्टांत में अगले को बताएंगे यदि ज्योतिर् ब्राह्मण ज्योतिष ब्राह्मण है चौथा अध्याय तीसरा ब्राह्मण, उस ब्राह्मण में कहा को संग्रह किया प्रिया प्रिय स्त्री जिस प्रकार से लोक में प्रिय स्त्री से आलिंगन किया के, से साथ आलिंगन किया हुआ जो कामी पुरुष होता है बायाभ्यंतर विषय ज्ञान शून्य भाई और आभ्यंतर ज्ञान से शून्य हुआ होता है सुख मूर्ति बहुवधि एक क्षण सुख को अनुभव करता को प्राप्त किया होता है तथा उसी में जो क्या है विश्व तेजस कल्पित जिसमें उसको भी प्राज्ञ सबसे कह दे रहे हैं उस प्राज्य कर दिया कारण नहीं लेना परमात्मा ता को प्राप्त होकर के जीव बाह्या विषय ज्ञान अभाव्याने से आनंद आनंद रहता है अत दृष्टान बाह्याभ्यंतर शब्द क्रमेण दर्शेती है ना अभी दृष्टान्त में और दृष्टान्त में जो बाह्य और आंतर शब्द आये हुए दृष्टान्त में भी आया आवलगन केवल काम पुरुष में और स्वयव के लिए यहां वहां कर से से क्या चीज लेना है उसको समझा रहे श्लोक से। तथा जो पुरुष के दृष्टिकोण से स्त्री आनंद क्या हुआ पुरुष के दृष्टिकोण में बाई क्या है रथादिजम वृत्तम रथ्यादि जब वृत्ता वृद्धम ने वृत्ता जो गया आया सड़क पे गया है वहां कोई घटना घटी वो देखा होगा उस व्यवहार होता है बाहर आना जाना नौकरी चाकरी गंदाबाजी किया खेती बाड़ी जो भी किया वो सब जो उस व्यवहार कर रहा है वो तो व्यवहार क्या है बारिश से मैंने घर से बाहर और आंतरण से घर के भीतर का व्यवहार भी होता है घर में आया पत्नी है बच्चा है ये वो ए, खेला कूदा खाया पिया सब व्यवहार हुआ ये अंतर का व्यवहार घर के बाहर व्यवहार घर के भीतर व्यवहार दोनों को भूल जाता है जब वो स्त्री के साथ रहता है तथा तो अब उसी प्रकार से सुषिप्त वृष्टि के लिए क्या कहना है बाहि क्या लेना जागृत और आंतरिक शब्द से स्वप्न हो जाता दृष्टांत दाष्टात में जो सुषिप्त पुरुष के लिए जागरणम बाह्य और नाड़िस्थ स्वप्न आंकड़ा नाड़ी में स्थित और अनुभव कर स्वप्न है उसको अंतर कहते हैं क्या सुषुप्ति में चले जाते तो होता है जागृत वासन, की वासनों को लेकर नाड़ी में रहते हुए प्रतीत होता हुआ जो प्रपंच है उसको स्वप्न शब्द लेना जीवा सुप्तो ब्रह्मांड रूपे नहीं होती श्रोते युक्ति प्रश्न पराहा इत्यादि का यहाते अर्थात प्रेमा अत्र पिता पिता भवते जीव जो है सुशुक्ति में ब्रह्मांड रूपता को प्राप्त हो जाता है इसमें युक्ति को दिखाने लगे और वाक्य भी स्त्री अंग पुरुष ही नहीं एक और भी क्या वाक्य वो कृत्र पिता पिता भवती वो पिता अपने पिता कर भी याद रहता पुरुष पुरुश करके मालूम नहीं रहता है नहीं रहता है। इत्यादि हैत्पर्य महापिता सुप्तौ जीवत्व सुप्त ब्रह्म नो जीव संसमीक्षण पिता भी सुप्त सुसुप्त काल में पिता क्या है और पिता हो जाता है इत्यादि वाक्यों में जीवत्व का सकल विशेष वारण कर दिया है जीवत्व का ही एक तरह से वारण हो गया है सुप्त काल में वो क्या है ब्रह्म ही है नो जीव हा, वो जीव नहीं है संसारित्व व समीक्षणा की उस समय में संसारित्व उसका अनुभव में रहता ही नहीं है मैं अमुक हूं ऐसा हूं ऐसा हूँ ये है वो है जो भी अपनी सारी है से कुछ भी उसको नहीं रहता है अद्रुप आध्यात्म पितृत्व जीव धर्मा श्रुतिव निवार शुद्धिकाल तो में आध्यात्ता ये सब क्या है आध्यात्ता हूँ पति हूँ पत्नी हूँ भाई हूँ बहन हूँ जो भी है सारी चीजें क्या है सब आध्यासिक है और ये आध्यात् सघल धर्मों के रहित तो उस समय हो जाता है आध्यासिका नाम जीव धर्म पितृत्व जीव धर्मान पितृत्व सबल जीव धर्मों को उस समय क्या करे श्रुति के द्वारा निवारण का श्रुति स्वयं बता रही है वहां कुछ भी नहीं रहता उसका जीवत्व प्रती तो ब्रह्मत्ता ही वशिष्य जीवत्व की प्रतीत नहीं होने के कारण से अब ही रह जाती है ये इसका तात्पर्य है भावेत्व संसार न भी हो तो सुखित संघ संसार है ना मैं सुखी हूं होगा इत्या संजय नहीं है संसार जो होता है देहाभिमान को लेकर और जब देहाभिमान नहीं रहा तो संसार कहा सुख है वो सांसारिक सुख नहीं है सुर संसार से देहाभिमान लगता संसार शुरू होता ही देहाभिमान को लेकर के देहाभिमान नहीं है तो संसार नहीं है आपके लिए कहानी खत्म हो जाती है देह काभिमान है ना मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं ये हूं मैं वो हूँ यहीं से सारा लफड़ा शुरू हो जाता है जगते ही बराबर खोपड़ी में आ जाता है झट्ट मैं अमुखो सोते तो रहता नहीं जगते ही बराबर खट के खड़ा हो जाता है तो तम संभालेगा ओ मई तो अपना इधर उधर हो गया रहता है ना तो संभाल के ढकेगा अपने आप को क्या इतनी अभिमान है इतनी वासना प्रबल है इस अभिमान का बड़ा कठिन तो देहाभिमान है मूल किसका संसार से तद और सुशिप्ट में क्या हो गया है देहाभिमान का अभाव होने से अभाव संसार का भी हो गया इति मत मत्मान ऐसे मानते हुए तत्प्रतिपादकम उस इस बात का प्रतिपा करने वाले भी श्रुति है कौन सा की तर्वान शोकान हृदय से भवती हृदय के विद्यमान सकल प्रकार का शोक बहुत समय उसे तर गया है में तर गया पार हो गया यदि समनंतर वाक्य व्या पूर्वोक्त वाक्य के अतर्पिता को अप्रिता इस वाक्य के समानंत्र वाक्य को दे रहे उसको तात्पर्य से बता रहे पितृत्वाद्यभिम सुख दुख काकार सही तस्पगते सुख दुख काकार सही यह जो पितृत्वादी का अभिमान है वही सुख दुखादि आकारों का कारण है पुत्र हो गया तो बड़ा सुखी पुत्री हो गया तो बड़ा दुखी और कहेंगे पुत्री हो गए तो बड़े सुखी पुत्र हो तो बड़ा दुखी ऐसा भी होता है। अकेले पुत्र हो रहे हैं तो क्या परेशान आदमी देखो एक आध लड़की तो हो लड़की होगी तो खुश होएगा वो तो। हाँ बहुत अच्छा हो गया और कन्यादान करने का भी अपना महत्व होता है ना यथा पुत्र ऊपर के लोगों के लिए होता है कन्यादान भी ऊपर के लोगों के लिए होता है कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है काला पोसा और किसी को दे दिया वहाबाल करे बर्बाद करे भगवान जाने <laughs> नहीं। नहीं। कितना बड़ा बात है कितना बड़ा त्याग कर रहा पिता तो इसलिए कन्यादान की बहुत महिमा गायी गई है इसे कन्या आवश्यक है पुत्र भी आवश्यक है गृहस्थी में दोनों जरूरी है और ब्रह्म के लिए दोनों जरूरी नहीं है संसार में तो सब जरूरत है मोक्ष के लिए दोनों जरूरत नहीं है दोनों बाधक है बल्कि हाँ मोक्ष में दोनों ही समस्या खड़ा कर देंगे कि जब तक तो जिंदे पन्ने आती रहेगी ना, करने का नाम द्विता है धातुन कर लगा उससे तो बना मैं जिंदगी पर पिता को दोहन करती नहीं अम्बर तो तो तो तो तो में तो तुर्ग छोड़ गई दोहन करेगी तो तुम मोक्ष में कहा जाएगा जा नहीं पाएगा और पुत्र भी ऐसा ही है आजकल तो पुत्र पुत्र तो होता नहीं है ना सब राक्षस है आजकल पुत्र बहुत पैदा काम होते हैं नामक नरक से रक्षा करने वाला वो संस्कार पावे विद्या पावे कर्म कांड करे सब करे तब तो रक्षा कर पाएगा ऐसे करने वाले भी हैं? पैदा हो रहे कहा इतना ही वो जानते पिता को तब तक मानते जब तक तो उसको मिलना है तब तो पिता जी, पिता जी। जान मिल गया तुम जाने जा कहीं जाने जा। लग जाएगा फिर तो पूछेगा ही नहीं जब तक नहीं कमाया तब तक पॉकेट मनी चाहिए ना तब तक कुछ कमा है कमाने लग जाएगा फिर जाने उसके काम में इसे मोक्ष मार्ग में तो वैसे दोनों ही बाधक होते दोनों दुखदाई होते हैं मोक्ष मार्ग में भाग्य है जिसका कोई संतान नहीं है हम हैं जिसको संतान नहीं हुआ है तो उसको मोक्ष मार्ग आ जाना चाहिए बहुत लाटरी खुल गया उसके लिए बोनस है भगवान की बड़ी कृपा हुई है समझो जिसको भगवान ने संतान नहीं दिया है उनको मौका दे रहे मोक्ष आगे बढ़ने को लेन उल्टा संतान नहीं है। खोपड़ी लोग अब तक तो शिंग होता रहा <laughs> अब आगे बढ़ने को मौका मिला है अब मौका छोड़ रहा और दुखी हो रहा उल्टा तो इसने कहते देखो वो समय क्या होता है ये जो पितृत्व आदि का अभिमान है ना वही सुख दुख का तो? कारण होता है सुख दुखा सही और के तो शोकान, करके अपने आनंद रूप में है। मे नुति न सुख प्राप्त मुखदीय मनोपल उदारुतियों के द्वारा स्पष्ट रूपेण साक्षात शब्दों से श्रुति ने तो बोला होती है आप कल्पना कर लक्षण इन सब के आधार पर लक्षण से हो रही है त्र विधान परम कैवल श्रुतवा पटती है आप कैवल परिषद कर लाते हैं जहाँ साफ शब्दों में कह दिया है सुशक्ति में सुख होता है शिवशक्ति काले सकले, तमसावृत सुख रूपों पर भूतिवनी श्रुति नीचे दिया है पूरा श्लोक शुक्ति काले सकल विलीन तमोभिभूत सुख रूप काय वाले का तेरवा मंत्र शुक्ति काले सकल विलीन सुसिक काल में सकल औपारिक धर्मों का विलीन हो जाने के कारण से तमो अभिभूत सुख रूप इतना गड़बड़ी हो रही है लो तम रही पे चला जाता तो मोक्ष हो जाता ये तम से मैंने अज्ञान भी आवरण से अभिभूत होकर के सुख को अनुभव रहा है सुख का हो रहा है लेकिन किसी के अधीन होकर के हो रहा है तम के अधीन होकर अज्ञान रूप आवरणाधीन होकर के अनुभव सुख रूप में सकल है जागरदादी लक्षण है प्रपंच जागरदादी रूप यह प्रपंच दृष्टि सृष्टिवाद में जागृत सारा प्रपंच लेना ये सारी बात की जा रही है सृष्टि दृष्टि पक्ष में तो सर्वांशन चित्ते सब कुछ चित्त में ही सब कर लेना विलीन प्रपंचने कहा विलीन हुआ दृष्टि सृष्टिवाद में ब्रह्म लीन हो रहा है और सृष्टि दृष्टिवाद में चित्त लीन हो रहा है लेकिन स्व उपादान भूतायाम तमह प्रधान आयाम प्रकृत विलय हुआ स्व उपादान भूता तमह प्रधान जो प्रकृति में विलय हो गया में विलय दृष्टि सृष्टिवाद में दृष्टि सृष्टिवाद में प्रकृति में ही लय हो जाता है और प्रकृति से वापस आ जाता है और सृष्टि दृष्टिवाद में क्या आपका प्रति चित्त हृदय में उसमें लय हो जाएगा गति तमसा तया प्रकृत्या आवृत तमगुणी प्रकृति से आवृत होकर के आच्छादित आचारित होकर जीव सुग्रूप्रु जीव सुप्रता को प्राप्त करता है ब्रह्म को प्राप्त करता उस है त्रुति ये श्रुति का अर्थ है न केवल मे श्रुति प्रसिद्ध अर्थ किंतु सर्वानुभव सिद्धोपित केवल श्रुतियों से सिद्ध करने की क्या जरूरत है सर्वानुभव सिद्ध वहाँ सभी यही कहते हैं मैंने आनंद के अनुभव किया बड़े मजे में सोए थे ऐसे दिन तो बढ़िया कहीं नहीं आती है तो ये तो सुशुद्धि का आनंद सर्वानुभव सिद्ध है उसके श्रुति स्मृति प्रमाणों की कोई जरूरत नहीं वास्तव इसे कहते सर्वानुभव सिद्ध हो पीत्या